अध्याय 20 परमात्मा की उदारता अद्भुत है प्रभु यशु ने आगे कहा परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य उस जमींदार के समान है जो सुबह निकला कि अपने अंगूर के बाग में मजदूरों को लगाए उसने मजदूरों को दिहाड़ी मजदूरी देने पर ठहराकर अपने अंगूर के बाग में भेजा फिर लगभग सुबह के नौ बजे वह कुछ और मजदूरों को लाने निकला और कुछ मजदूरों को उसने नगर चौक में बिना रोजगार खड़े देखा उसने कहा तुम भी अंगूर के बाग में जाओ और जो सही दिहाड़ी होगी वह मैं तुम्हें दूंगा तो वे भी अंगूर के बाग में मजदूरी करने चले गए जमीदार फिर बहरा और तीन बजे कुछ और मजदूरों की तलाश में बाहर निकला और मजदूरों को दिहाड़ी पर रख लिया शाम बजे वो फिर बाहर गया। उसने कुछ और मजदूरों को वहां खड़े देखा उसने उनसे कहा तुम यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े रहे वे बोले किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया जमींदार ने उनसे कहा तुम भी बाग में जाकर मजदूरी करो शाम होने पर अंगूर बाग के मालिक ने हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी से कहा मजदूरों को बुलाओ और उनको मजदूरी दो जमींदार ने यह भी कहा जो बाद में आए थे मजदूरी देने की शुरुआत उनसे करो तो जो मजदूर शाम को पांच बजे मजदूरी करने आए थे उन्हें भी पूरे दिन की मजदूरी मिली इस पर जो मजदूर पहले आए थे उन्होंने समझा कि हमें अधिक मजदूरी मिलेगी परंतु उन्हें भी उतनी ही मिली हालांकि मजदूरी तो उन्होंने ले ली पर वे जमींदार पर बड़बड़ाने लगे और बोले जो लोग देर से आए उन्होंने केवल एक घंटा ही काम किया था तो भी आपने इन्हें हमारे बराबर मजदूरी दी हमने दिन भर धूप में कड़ी मेहनत की जमींदार ने उनमें से एक को तर दिया मित्र मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा क्या तुमने मुझसे दिहाड़ी नहीं ठहराई थी जो तुम्हारा बनता है उसे लो और चले जाओ ये मेरी इच्छा है कि जितना तुम्हें दूं उतना ही उसको भी जो बाद में आया है। क्या मुझे अधिकार नहीं कि जो मेरा है उससे मैं जो चाहूं करूं? क्या मेरा उदार होना तुम्हारी आंखों में खटकता है इस प्रकार जो बाद में आएंगे वे पहले होंगे और जो पहले आए हैं वे आखिर में होंगे प्रभु येशु का अपनी मृत्यु के बारे में पहली बार बताना येरूशलम शहर जाते समय गुरु येशु बारह राजदूतों को एकांत एक में ले गए और उनसे कहने लगे देखो हम येरूशलम जा रहे हैं और तेजस्वी मानव पुत्र प्रधान पुरोहितों और धर्म गुरुओं के हाथ पकड़वाया जाएगा वे उसे मृत्यु दंड दिलवाएंगे और विदेशी रोम शासकों के हाथ में सौंप देंगे कि वे उसका मजाक उड़ाएं, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर कीलों से ठोक कर मार डालें परंतु तीसरे दिन परमात्मा उसे जिंदा कर देंगे माँ ने बेटों के लिए विशेष स्थान मांगा तब जबदिहा की पत्नी अपने बेटों याकूब और योहन के साथ प्रभु येशु के पास आई और घुटने टेक कर कहने लगी कि वह उसके लिए कुछ करे प्रभु यीशु ने उससे पूछा तुम क्या चाहती हो वह बोली आज्ञा दीजिए कि आपके साम्राज्य में मेरे ये दोनों बेटे एक आपकी दाईं ओर और, और दूसरा बाईं ओर बैठे प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो क्या तुम में उन दुखों को सहने की शक्ति है जिन्हें मैं सहने वाला हूं योहन और याकूब ने कहा जी हां में है प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे दुखों को सहोगे परंतु अपने दाएं और बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं आता यह स्थान उनके लिए है जिनके लिए मेरे पिता परमात्मा ने इसे तैयार किया है जब दस दूसरे शिष्यों ने यह सुना तो वे दोनों भाइयों पर नाराज हुए परंतु प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा तुम जानते हो कि संसार के शासक अपनी अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और उनके बड़े अधिकारी प्रजा पर अधिकार जताते हैं परंतु तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होगा तुम में जो बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम्हें प्रमुख होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने जैसे तेजस्वी मानव पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुत से लोगों को मुक्ति देने के बदले में अपने प्राणों की बलि देने के लिए आए हैं दो अंधों का भक्त बनना जब प्रभु यीशु और उनके शिष्य यरीखो नगर से निकल रहे थे तब बड़ी भीड़ उनके पीछे होली रास्ते के किनारे बैठे हुए दो अंधों ने सुना कि प्रभु येशु जा रहे हैं तो वे पुकार कर कहने लगे हे प्रभु राजा दावेद के वंशज हम पर दया कीजिए भीड़ ने अंधों को डांटा कि वे पुकारना बंद करें पर वे और भी ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहने लगे हे प्रभु राजा दावत के वंशज हम पर दया कीजिए प्रभु येसु रुक गए और उनको बुलाकर पूछा तुम मुझसे क्या चाहते हो वे बोले प्रभु हमारी आंखें ठीक हो जाएं। प्रभु यीशु को उन पर दया आई और उन्होंने अंधों की आंखें छू उसी समय अंधों को दिखाई देने लगा और वे उनके शिष्य बनकर उनके पीछे हो लिए